लेसन 17 पेज नंबर 185 एटी फाइव गिरना गिराना गिरवाना करना कराना करवाना दिखना देखना दिखाना दिखवाना भेजना भिजाना भिजवाना जागना जगाना जगवाना सीखना सिखाना सिखवाना पेज नंबर वन एटी सिक्स रोना रुलाना रुलवाना पीना पिलाना पिलवाना धुलना धोना धुलाना धुलवाना टूटना तोड़ना तुड़ाना, तुड़वाना बदलना बदलना बदलाना बदलवाना अ आई ई ए उ, ओ, पेज नंबर 187, चढ़ना चलना चमकना जलना टहलना ठहरना डरना पकना बढ़ना लड़ना हँसना हटना गिरना मिलना उठना उड़ना चुकना करना रखना लिखना समझना तैरना फैलना दौड़ना बिखरना बिखराना बिखेरना उबलना निकलना उबलाना निकलाना उबालना निकालना सुशीला सात बजे उठती है माँ सुशीला को सात बजे उठाती है माँ आया से सुशीला को सात बजे उठवाती है काटना टालना पालना बनाना बांटना, बांधना लादना जीतना पीसना, पीटना लूटना घेरना देखना पेज नंबर 188 खोलना जोतना रोकना भेजना दरवाज़ा खुल गया नौकर ने दरवाज़ा खोल दिया दादा जी ने नौकर से दरवाज़ा खुला दिया दादा जी ने नौकर से दरवाज़ा खुलवा दिया शाहजहान ने ताजमहल बनवाया जागना नाचना भागना बीतना भीगना घूमना डूबना सूखना लेटना बैठना बैठना बिठाना भीगना भिगाना डूबना डूबाना बैठाना भिगोना डुबोना कपड़े सूख गए दादी जी ने कपड़े सुखाए दादी जी ने आया से कपड़े सुखवाए पेज नंबर 189, पढ़ना पढ़ाना पढ़वाना सीखना सिखाना सिखवाना सुनना सुनाना सुनवाना बोलना बुलाना बुलवाना मोहन उर्दू बोलता है मोहन ने राम को बुलाया टीचर ने राम को बुलवाया जीना रोना सोना खाना पीना सीना छूना देना धोना सीना धोना सिलना धुलना खाना खिलाना खिलवाना नहाना नहलाना नहलवाना बच्चा सो रहा है माँ बच्चे को सुला रही है माँ आया से बच्चे को सुलवा रही है पेज नंबर 190 फूटना फोड़ना फोड़वाना, छूटना छोड़ना छुड़ाना छुड़वाना टूटना तोड़ना तोड़ाना तोड़वाना फटना फाड़ना फड़ाना फड़वाना जुटना जोड़ना जुड़ाना जुड़वाना बिकना बेचना बिकाना बिकवाना किताब बिक गई गोपाल ने किताब बेच दी गोपाल ने कर्मचारी से किताब बिकवाई पिछले साल की बात भूल गई मैं किताब लाना भूल गया उसने मुझे भुला दिया है मैंने नौकर से बाल्टी में पानी भरवा लिया पेज नंबर 194 आया कहानी ताजमहल फाइल बाल्टी माली रिकॉर्ड शाहजहां कर्मचारी टीचर दर्जी बढ़ई महल मोमबत्ती रिक्शा सरकार